ये चोर बाजार काफी भीड़ से भरा हुआ था यहाँ के रास्ते और गलियां भी काफी संकरी और अजीब और गरीब स्थिति में थी मतलब अगर कोई यहाँ पर पहली बार आए तो फिर वो निश्चित रूप से यहाँ भटक कर रह जाएगा लेकिन पुलिस के लिए एक अच्छी बात यह थी कि रूही उनके साथ थी और वो यहाँ की गलियों से अच्छी खासी परिचित थी उसे यहाँ का एक एक रास्ता पता था ऐसे में वो पुलिस को आसानी से चोरों के मेन अड्डे तक पहुंचा सकती थी जहाँ पर पुलिस को प्रोफेसर खुराना मिल सकते थे एक संकरी गली पार करने के बाद रूही ने पुलिस से कहा यहाँ पर कुछ लोगों को रुकना होगा सब अंदर नहीं जा सकते क्योंकि अंदर का रास्ता संकरा है और जहां पर अड्डा है वहां से बाहर निकलने के कई रास्ते हैं लेकिन सब इसी गली में आकर मिलता है तो वो लोग कहीं से भी भागेंगे तो बाहर इसी रास्ते से आकर निकलेंगे ऐसे में कुछ लोग यहाँ खड़े रहेंगे तो उन्हें पकड़ सकते हैं रूही की बात सुनकर विक्रांत और लोकेश ने एक दूसरे को देख सहमति से अपना सिर हिलाया इसके बाद लोकेश ने विक्रांत के हाथ में गन पकड़ाते हुए उसे आगे बढ़ने के लिए कहा और अपने साथ कुछ लोगों की टीम लेकर इसी गली में रुक गया विक्रांत अपने साथ रूही को और कुछ अधिकारियों को लेकर आगे बढ़ा थोड़ा आगे जाने के बाद वहां पर एक तकरीबन बाई फीट का दरवाजा दिखाई पड़ा यह लोहे का दरवाजा काफी पुराना सा दिख रहा था उस पर काफी जंग लगी हुई थी रोहि ने आगे बढ़ते हुए उस दरवाजे को खोल दिया फिर जैसे ही ये लोग वहां दाखिल हुए तो अंदर दीवार पर एक तरफ बिजली का बोर्ड लगा हुआ था जिसमे कई सारे फ्यूज लगे हुए थे और अनगिनत तार लटक रहे थे इस बोर्ड में एक 100 वॉट वाला पीले रंग का बल्ब जल रहा था रोही किसी तरह से खुद को तारों से बचाते हुए गली खत्म हुई और फिर एक बड़ा सा आंगन टाइप का एरिया दिखाई पड़ा यहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ था इस आंगन के चारों तरफ एक एक रास्ता खुलता दिखाई दे रहा था अब कौन सा रास्ता कहा लेकर जा रहा था इसका जवाब किसी के पास नहीं था लेकिन इस आंगन में फैली हुई गंदगी और हल्की हल्की उगी हुई झाड़िया इस बात का संकेत दे रही थी कि यहां बहुत कम लोग ही आते जाते हैं और इस जगह को लोग टॉयलेट करने के लिए ज्यादा इस्तेमाल करते हैं जो कि यहां से आ रही दमघोटू बदबू साफ साफ बयान कर रही थी रूही ने फिर आगे की तरफ इशारा करते हुए बढ़ने के लिए कहा इस आंगन को पार करने के बाद रूही फिर से एक अंधेरी और संकड़ी गली में घुस गई उसके पीछे विक्रांत और बाकी की टीम भी चल पड़ी अंदर जाने के बाद ये गली फिर से एक खुले आंगन में खुलती नजर आ रही थी लेकिन ये जगह पहले वाले से थोड़ा कंजस्टेड था यहीं मिलेंगे कुछ कुछ बेहद धीमी आवाज में विक्रांत को बताते हुए कहा ओके विक्रांत ने तुरंत अपने साथ आई हुई पुलिस टीम को इशारा करते हुए कहा विक्रांत के साथ आई टीम तुरंत अलर्ट मोड में चली गई उन लोगों ने यहाँ पर आस नजर डालते हुए खुद के छुपने के लिए कोई सेफ जगह ढूंढना शुरू कर दिया ताकि ये लोग अटैक करने में कोई गलती ना कर बैठें और दुश्मनों के हमले से भी बचे रहें इंस्पेक्टर साहब हम लोग तैयार हैं विक्रांत ने वॉक टॉकी पर लोकेश से बात करते हुए कहा ओके सर हम लोग भी बिल्कुल रेडी हैं। चलिए ऑपरेशन शुरू करते हैं लोकेश ने फोन पर कहा वैसे विक्रांत यहाँ पर सीनियर कमांडिंग ऑफिसर था और यहाँ पर वो जो कहता वही ऑर्डर फॉलो किया जाता लेकिन इस वक्त विक्रांत का ध्यान सीनियर और जूनियर पर नहीं बल्कि जल्द से जल्द मुजरिम को पकड़ने पर था इसीलिए उसने कमान इंस्पेक्टर लोकेश के हाथ में देते हुए कहा यह आप पर है इंस्पेक्टर साहब जब आप बोलिए हम शुरू कर सकते हैं ये सब लोग अलर्ट मोड में आ चुके थे और एक्शन के लिए रेडी भी थे लेकिन यहाँ अंदर कोई भी हलचल होती नहीं दिख रही थी विक्रांत भी अपनी टीम के साथ बिल्कुल एक्शन मोड में रुका हुआ था वो सामने दुश्मन की तरफ से कोई भी हरकत होने का इंतजार कर रहा था लेकिन अभी उधर की तरफ से कुछ भी होता नहीं दिख रहा था सर मैं क्या कह रही थी रूही ने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा सर अब यहाँ से कितने बच के बाहर जाएंगे और कितने इधर ही शहीद होंगे किसी को पता नहीं है तो आप मेरी भी हथकड़ी खोल दीजिए मैं भी कुछ लोगों को पकड़वाने में आपकी मदद कर दूंगी विक्रांत रूही की तरफ अजीब सी नजरों से देखने लगा अरे सर भागूंगी नहीं मैं वैसे भी पूरे इलाके को पुलिस ने घेर रखा है भाग के कहाँ जाऊँगी मैं तो बस आपकी मदद करने के लिए कह रही थी अगर आपका भरोसा ना हो तो फिर रहने दो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है रूही ने लापरवाही से सिर हिलाते हुए कहा तुम तुम हथकड़ी खोलने के लिए क्यों कह रही हो वहाँ होटल में तो बड़ी आसानी से खोल दिया था खोल लिया था अब भागने के लिए भी पूरा जोर लगा दिया था विक्रांत ने रूही की तरफ देखते हुए कहा अरे सर वहाँ रस्सी से हाथ बांधा था आपने ये हथकड़ी है पुलिस की हथकड़ी इसे कैसे खोलूंगी आप जानते हैं फिर भी मजाक कर रहे हैं एक मिनट रूही ने जो कहा उससे विक्रांत के दिमाग में एक सवाल उठा उसने अपनी भवें टेडी करते हुए कहा मुझे एक चीज़ बताओ मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुमने वहां होटल में अपना हाथ कैसे खोला था मैंने तो तुम्हें इतनी मजबूती से बांधा हुआ था विक्रांत में रूही ने किसान उस वक्त होटल में उसने गाउन पहना हुआ था। उसके पास कोई ऐसा या टूल भी नहीं था जिसकी मदद से वो अपना हाथ खोल सके ऊपर से उसका हाथ पीछे करके बांधा गया था फिर उसने हाथ कैसे खोला ये सोचने वाली बात थी जैसे ही विक्रांत ने ये सवाल किया तभी एक पुलिस वाले ने बीच में ही बोलते हुए कहा उधर देखिये वहाँ कोई मोवमेंट हो रही है मोड में में आ गए। विक्रांत जो कि के के साथ एक दीवार पीछे छुपा हुआ था, वो भी अपनी गन हाथ लेकर बिल्कुल सावधान टीम थी जबकि सामने दुश्मन की संख्या आठ से दस नजर आ रही थी ऐसी होता तो वो अपनी जान बचाकर निकल लेता लेकिन इतने लोगों से तो विक्रांत अकेले ही निपट सकता था और वो भी बिना किसी हथियार के उन लोगों के पैर की आवाज सेकंड दर सेकंड तेज होती जा रही थी जिससे साफ पता लग रहा था कि ये लोग आगे बढ़ते आ रहे हैं। इस सिचुएशन में रोही ने फिर से विक्रांत के आगे अपना हथकड़ी लगा हुआ हाथ कर दिया रोही की मंशा थी कि विक्रांत उसकी हथकड़ी खोल दे लेकिन विक्रांत ऐसा कतई नहीं करने वाला था वो किसी भी सूरत में रोही की हथकड़ी नहीं खोलना चाहता था वो जानता था कि रोही कितनी शातर और चराक है ऐसे में एक बार अगर उसकी हथकड़ी खुल गई तो फिर पूरी संभावना है कि वो पलक झपकते ही गायब हो जाए विक्रांत ने रूही को गुस्से से भरी निगाहों से घूरा और फिर उसने अपना गन वापस जेब में रख लिया इसके बाद वो आगे बढ़ गया आगे बढ़ते ही उसके हाथ दो दुश्मन लगे जिसे विक्रांत ने एक झटके में ही पीटकर जमीन पर धराशाई कर दिया लेकिन बाकी के लोग अचानक से कहा गायब हो गए विक्रांत को समझ नहीं आया और तो और जब विक्रांत वापस अपने छुपने वाले स्थान पर पहुंचा तो वहां से रूही भी गायब हो चुकी थी विक्रांत अवाक रह गया वो इधर उधर नजर डालते हुए रूही को ढूंढने लगा लेकिन रूही कहीं भी नजर नहीं आ रही थी ये गायब कहा हो गई भाग गई क्या विक्रांत सोच में पड़ गया लेकिन यह भागी क्यों इसे मेरी बात पर यकीन नहीं था क्या कहीं इसने अपने भागने के लिए ही तो ये सब प्लान नहीं बनाया था यह सब सोच ही रहा था तभी विक्रांत को अपना अदृश्य कैमरे का ख्याल आया जो कि उसने रूही के कंधे पर फिट किया हुआ था विक्रांत ने तुरंत ही अदृश्य कैमरे को ओपन किया लेकिन यहां भी उसे निराशा ही हासिल हुई दरअसल अदृश्य कैमरा सिर्फ बारह घंटे के लिए ही एक्टिव रहता है और अब तक ये एक्सपायर हो चुका था विक्रांत ने अपना सिर पकड़ लिया उसे पहले यह चीज ध्यान नहीं थी रूही के ऊपर लगा हुआ कैमरा अब तक एक्सपायर हो चुका है लेकर आता ही नहीं के के लग समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लड़की अचानक से गायब कहा होगी चारों तरफ नजर दौड़ाने के बाद विक्रांत को इस छोटे से आंगन के एक कोने में संक्री गली दिखाई पड़ी विक्रांत को शक हुआ कि शायद रूही उसी रास्ते से भागी है लेकिन जब विक्रांत उस गली में अंदर जाने के लिए बढ़ा तो उसे एहसास हुआ कि यह रास्ता तो नीचे ढलान की तरफ जा रहा था विक्रांत आश्चर्य में पड़ गया फक! इस साले ने जानबूझकर हमें यहाँ फंसा दिया है छोड़ूंगा नहीं से विक्रांत तुरंत ही इस ढलान वाले रास्ते पर आगे बढ़ने लगा आगे जाने के बाद विक्रांत को एहसास हुआ कि यह रास्ता तो सीवर लाइन की तरफ जा रहा था क्योंकि अब सीवर लाइन की बदबू ने उसके नाक में दम कर दिया था धीरे धीरे आगे बढ़ने के बाद विक्रांत के पैरों में सीवर का बहता हुआ गंदा पानी भी छूने लगा था आगे जाने पर पता चला कि यह रास्ता शहर के सीवर लाइन से 90 डिग्री के कोण पर मिल रहा था और सीवर तक पहुंचने तक इस रास्ते की ढलान खत्म हो चुकी थी लेकिन कोई भी इस रास्ते से मेन सीवर लाइन में नहीं जा सकता था क्योंकि तो वहां पर रास्ते को लोहे की कंटीली तारों से बंद किया गया था जो कि किसी भी सूखे कचरे या प्लास्टिक आदि को सीवर लाइन में जाने से रोकता था विक्रांत वहाँ पहुंचकर रुक गया उसने अपने फोन के फ्लैश को ऑन करके यहाँ देखने की कोशिश शुरू कर दी जैसे ही उसने इस लोहे के तार से बने हुए पार्टीशन वॉल के करीब जाकर सीवर को देखने की कोशिश की तो वहां दीवार के उस पार रूही खड़ी नजर आई विक्रांत उसे वहां पर देखकर शॉकड रह गया उसे समझ नहीं आया कि आखिर वो उस पार कैसे पहुंची सर आप पूछ रहे थे ना कि मैंने अपना हाथ कैसे खोला था रूही ने विकांत की तरफ देख मुस्कुराते हुए ये देखिये ऐसे खोला था एक सेकंड में ही उसने हाथों से ना जाने क्या जादू किया कि उसका हाथ फिर आए खुल गया उसने हथकड़ी निकालकर विक्रांत को दिखाना शुरू कर दिया विक्रांत उसकी कलाकारी देखकर कर शॉकड रह गया दरअसल ना तो रोही के पास कोई चाबी थी और ना ही कोई ऐसा टूल था जिससे वो लॉक को ब्रेक कर सके दरअसल उसने हथकड़ी के लॉक को ब्रेक किया ही नहीं उसने बस अपने बाएं हाथ को दाहिने हाथ से ले जाकर मिलाया और फिर हाथ को कुछ ऐसे ट्रिक से घुमाया कि एक झटके में हथकड़ी से उसके दोनों हाथ फ्री हो गए देख ले सर रोहि विक्रांत को चढ़ाते हुए कहा